विवेकानंद साहित्य भारतीय नारी आजकल यूरोपीय ढंग पर उच्च शिक्षा देने की ओर लोगों का विशेष ध्यान है स्त्रियों को भी यह उच्च शिक्षा देने के पक्ष में अधिक लोगों की सम्मति है हाँ भारत में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो यह पसंद नहीं करते पर प्रबल सम्मति स्त्री शिक्षा के पक्षपातियों की ही है यह आश्चर्य की बात है कि ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के दरवाजे स्त्रियों के लिए आज भी बंद है यही हालत हार्वर्ड और एल के विश्वविद्यालयों की भी है पर कलकत्ता विश्वविद्यालय ने 20 वर्ष पूर्व ही स्त्रियों के लिए अपना द्वार खोल दिया था मुझे स्मरण है जिस साल मैं बीए में उत्तीर्ण हुआ उस साल कई लड़कियां भी बीए में उत्तीर्ण हुई थी उन लोगों की पाठ्य और अनान्य विषय लड़कों के ही समान थे फिर भी बहुत सी लड़कियाँ बड़ी सफलतापूर्वक उत्तीर्ण हुई हमारे धर्म में तो स्त्रियों को शिक्षा देने का निषेध है ही नहीं लड़कियों को इसी प्रकार पढ़ाना चाहिए उन्हें इसी प्रकार शिक्षा देनी चाहिए और पुराने ग्रंथों में तो हमें यह भी लिखा मिलता है कि विद्यापीठों में लड़के लड़कियां दोनों ही जाते थे पर बाद में सारे राष्ट्र की ही शिक्षा उपेक्षित हो गई विदेशियों के राज्य में भला क्या आशा की जा सकती है विदेशी विजयी वहाँ हमारी भलाई करने के लिए नहीं है वह तो अपना रुपया चाहते हैं मैंने बड़ी मेहनत से बारह वर्ष अध्ययन किया और कलकत्ता विश्वविद्यालय से बीए पास किया फिर भी मैं अपने देश में मुश्किल से मासिक पाँच डॉलर पैदा कर सकता हूँ शायद आपको इसमें विश्वास न हो पर यह सत्य है विदेशियों की ये शिक्षा संस्थाएं तो थोड़े मूल्य पर उपयोगी गुलाम पैदा करने के कारखाने हैं अर्थात इन कारखानों से मुंशी डाग बाबू तार बाबू आदि पैदा होते हैं बस केवल यहीं तक इससे अधिक नहीं फलस्वरूप लड़के और लड़कियां दोनों ही की शिक्षा की उपेक्षा हो रही है उस देश भारत में बहुत से कार्य करने के हैं। आप आप आप लोग मुझे करेंगे। मैं लोगों लोगों की ही एक कहावत द्वारा आप को स्मरण करा देना चाहता हूं कि वॉट इज सोर्स फॉर दुज इज सोर्स फॉर देंडर जो हंसने के लिए सुखाद्य है वही हंस के लिए भी है विदेश की महिलाएँ हिंदू स्त्रियों पर किए गए अत्याचारों के प्रति दुख प्रदर्शित करती हैं पर वे हिंदू पुरुषों पर किए गए अत्याचारों को कभी नहीं देखती वे दे केवल बालिकाओं के लिए आंसू बहाती हैं पर बालिकाओं के साथ विवाह करते कौन हैं किसी व्यक्ति से जब यह कहा गया कि हिंदू बालिकाओं का विवाह बूढ़ों से किया जाता है तो उसने पूछा तब नवयुवक क्या करते हैं सब लड़कियाँ केवल बूढ़ों से ही ब्या जाती हैं यह कैसी बात है हम आजन्म वृद्ध हैं वहाँ के शायद सभी पुरुष भारत का आदर्श है आत्मा की मुक्ति यह संसार असार है यह केवल एक कल्पना है एक स्वप्न है यह जीवन ऐसे कई लाख जीवनों में से एक है यह सारा विश्व ब्रह्मांड केवल माया है मरीचिका है मरीचिकाओं के कीड़ों का घर है यही हमारा दर्शन है बच्चे जीवन को देखकर प्रसन्न होते हैं और समझते हैं कि यह बड़ा सुंदर और अच्छा है किंतु तो कुछ ही वर्षों बाद उनका वह सुख का स्वप्न टूट जाता है उन्होंने जीवन का आरंभ किया था रोते हुए और रोते हुए ही वे जीवन को छोड़ेंगे भी राष्ट्र अपनी जवानी के जोश में समझते हैं कि हम सब कुछ कर सकते हैं हम ही पृथ्वी के देवता हैं हमें ही ईश्वर ने चुना है वे सोचते हैं कि परमात्मा ने उन्हें संसार पर करने परमात्मा के कार्यों को आगे बढ़ाने जो मन चाहे करने तथा दुनिया को उलट तक देने का अधिकार दिया है लूटने मारने और कत्ल करने की उन्हें छुट्टी दे दी है वस्तुतः ऐसा इसलिए सोचते हैं कि वे केवल नासमझ बच्चे हैं कितने साम्राज्य पर साम्राज्य उठे चमके और महिमान्वित हुए और बाद में कहाँ विलीन हो गए कौन जानता है संभवतः वे ध्वंस का एक विराट स्तूप मात्र रह गए हों